श्री चरण में अनंत दंडवत उन्नति ज्ञापन करते हुए गुरुवर्गो तथा गुरु परम्परा के चरण में सब गुरुवर्गो का चरण में अनंत दंडवत उन्नति ज्ञापन करते हुए सभा में उपस्थित सन्यासी ब्रह्मचारी गण सत्य मंडली मत मंडली सबको को यथा यज्ञ अभिवादन करते हुए सबको का अहित्व की कीपा प्रार्थना करता हूँ हरि कीर्तन हरि का का माध्यम सत्संग लेने का एक सुयोग उपस्थित हुआ हरि कितन हरि कथा के द्वारा ही सर्वापेक्षा अधिक पवित्र होना संभव है इससे बढ़कर कोई साधन शास्त्र में नहीं बताया बंदे गुरु पद गुरुपद्वंदम भक्त बिंद समितम श्री चैतन्य सहोदितम् श्रीचैतन प्रभु नंग नीता राधिका श्रीनंदनंदन वंदे राधि का चरणोदय गोपीजन सामूतम बिंदर वंशाकश्य सिन्दु वेवच। अतिदान पापेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नम मोक पंगु लयत गिरी यहां वंदे परमाधव बृंदाई तुलसीदे वैपिया वैकेश्वक्तिपदे देवी सत्व नमो नमः नाराएण नमस्कृत नर चम देवी सरस्वती ततो जयो मुदीरे संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पात्र प्रकाशनेक्त गुरभक्ति भोक्तिमदाक्ष जगद सदा तेथास सदाभव मोहम तेस्पिव शरण्यम भीता पुनतुपा लवदत वंदे महापुरशते चरण तैक्ता दुस्त सुराजक्ष्यं धर्मीज वचसा जरण्यं मेकदीत वंदे महापुरश ते चरणिंद यद्लवन खंदम छटाया विस्फुजतमी गपवधु स्वदर्शी पूर्णानुराग्र सगर सारूर्ति साराधिका कदा श्री कृष्ण श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नितानंद सियादैत गदाधर शिव श्री कृष्ण श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नितानंद सियादैत गाधर शिव सदी गौरव भक्त गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम अजानुमित भुजौ कनका संगेतनेकर कमलायता विषाबरो द्विजरो जिगधर मालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे बागीश वदने लक्ष्मी से च्ससी यस्ते हृदय संबी नमः सिंगमें नमा गादपकज सुरासुरैरबंद दिव्यूपम भुक्ति मुक्ति ददि नि भावानूपेण सदा नान गंगा तरंग जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषी तवाम भागम नाराण प्रियमन मदार बाननसी पुपती वजवीशनाथम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 तत्साधुमेह सूरवर्जदेहन सदा सुद्विघ्न धिया सद्रह्वा गृहम्धकूपम वन गिमाश्रेय तधुमनेसूरवर्जेन सदा धिया सदृह तो पाद मंदकूपम वन गिमाश्रिल शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पापाजी ने बताएं अध वस्तु भगवान के सेवा करने का इच्छा नहीं होता जीवों के हृदय में बद्ध जीवों का हृदय में अधख जो वस्तु भगवान का सेवा करने का इच्छा क्यों नहीं होता खर वस्तु नाशवान वस्तु का सेवा इसके लिए बड़ा भारी इच्छा तो पैदा होता ही है लेकिन अधख खज वस्तु का सेवा के लिए किसी के हृदय में बद्ध जीवों के हृदय में भाव पैदा नहीं होता इच्छा नहीं पैदा होती अधख खजो वस्तु कौन है क्या है इसका बारे जान इसका बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए अधख खज वस्तु का बारे में सिलजीव गुस्पाल सुंदर बताए अधत अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रियज ज्ञानम जेन इति अधजम अधक्षज वस्तु वे हैं जिसको अपना इंद्रियो ज्ञान के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा बुद्धि के, के द्वारा विवेक के द्वारा किसी भी हालत से जिस तत्व को समझा नहीं जा सकता न यम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मेधाया न बहू न श्रुत न बहू न श्रुत ये श्लोक उपनिषद में आता है जिसको जानना असंभव है आपना जितना मानी पावर है मैन पावर है एडुकेशनल पावर है जो कुछ भी है तमाम ताकत को लेकर एक साथ बाजी लगाने का बाद भी जो तत्वों को समझना संभव नहीं है इसी को बोला जाता है अधक्षज तत्व अधज ज्ञानम हमारा ये जगत में पैदा होने का बाद बहुत सारे ज्ञान हमने संग्रह किए हैं ये जगत में आविर्भाव होने का बाद बहुत सारे ज्ञान हमने इकट्ठा किए हैं यो कि ये सरी छोड़ने का बात कोई काम में नहीं आएगा सरी छोड़ने का बात, जो सब ज्ञान हमने एडुकेशन व जितना सारे नॉलेज हमारा प्राप्त हुआ है आज तक सरी छूटने का बात ये कभी आपका किसी काम का नहीं है ये जो है ज्ञान इसको दे जानने का कोशिश करना परतत्व क्य ये संभव नहीं है इसलिए जीवों को सही बात बताते अधक कृतो अखज ज्ञान हम अर्थात इस जगत से जितना सारे ज्ञान को आपने संग्रह किए हो अधकृत तो इसको धक्का लगा के नीचे फेंकने का बाद जो तत्व अपना महिमा स्वयं स्वराट महिमा के द्वारा अपना पोजिशन में अविचलित अवस्था विचरण करते हैं इसको ही औध तो तो बोला जाता है अचूतो जिसका नाम है हु इज नेवर डिस्प्लेस फ्रॉम इज ओन पोजिशन जो अपना स्थिति से कभी हटते नहीं है जिसका बारे में ही भागवत का भागवत जी महापुराण का पहला स्कंद का पहला श्लोक में बताया गया यदस्ो यमयाद राश्चात सवी सराट तेने ब्रह्मजिक मह्यंति यूर तेजो वारीद यहाम तीसर्गहा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि श्री अभैष देव जी गोस्वामी ये कोई साधारण आदमी नहीं है साक्षात भगवान का शक्तावे शव भगवान ने व्यास रूप पकड़ कर ये सब जितना सारे शास्त्र है तमाम ये सब विचारों को हमारे सामने पेश कर दिया क्योंकि बद्दो जीवो का जी, जो जिंदगी है इसमें कोई सर्टेनिटी कोई निश्चयता नहीं है कब क्या हो जाए इसीलिए उपनिषद में बताया था खुरसधारा निसीतया दुर्गम पथस्तक वदंती ऋषि मुनियों ने संत महात्मा ने तुमको आशीर्वाद करके बोलते हैं ए उठो क्या मुर्दा का मापिक सोए हुआ उत्तिष्ट तो जागृत प्राप वरानो निबोध तो खुरश धारा दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती कवयो जितना सारे संत महात्मा ऋषि मुनि जो है दिव्य ज्ञान जिनका हृदय में प्रकाशित इन्होंने आम लोग हमारा जगतवासी को ये जो जगतवासी है ये सबको जगाने का कोशिश कर रहे हैं ये बोल रहे हैं कि महाराज हम तो जगे हुए हैं लेकिन शास्त्र बोलते ही हैं ये जगे हुए नहीं है मुर्दा है जगे हुए आदमी जो है इसको शास्त्रों की परिभाषा है पूर्णतम चेतन में विग प्रतिष्ठित है पूर्ण चेतन फुल्ली कंसियास परिपूर्णतम चेतन में प्रतिष्ठित व्यक्ति आविष्कार करते हैं कि भगवान छोड़कर दुनिया में कोई हमारा अपना है नहीं और जिसका चेतना महाराज धीरे धीरे सुप्त तो होते गए वो मानसव जन्म प्राप्त होने का बावजूद उसका विचार उस तक पहुंच नहीं पाता कि हमको भगवत भजन करना ही उचित रहेगा ये समझ नहीं पाते मुनि ऋषियों ने कोई को आशीर्वाद करके जगाते हैं उठो जागो प्राप्त वराणो तुम्हारा तो ये आशीर्वाद जो जो बेनेडिक्शन है जो कृपा ये तो तुम्हारा ड्यू है तुम्हारा लिए तो अपेक्षित है तुम क्यों नहीं ले रहे हो तुम्हारा लिए जितना सारे अमृत है तुम्हारा लिए जो जित जितना सारे कृपा है ये तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहे है तुम क्यों नहीं ले रहे हो जिसको बरदान बोलते हो ना वहां ये बोलते है यहां बताते हैं प्राप् वराणो प्रापो माने तुम्हारा प्राप्त तुम्हारा प्राप्त होना चाहिए तुम्हारा लिए ही आया है तुम क्यों नहीं ले रहे हो बराणो मतलब बरदान तुम्हारा लिए है लेकिन चेतना इतना नीचे गिर गया कि महाराज उसका होश नहीं है है तो वो बोलेंगे महाराज हम तो जागृत हैं हम तो काम धंधा करते सब करते हैं लेकिन शास्त्रों के जो परिभाषा है समझना मुश्किल है इसमें जागृत अवस्था जो है ये मतलब परिपूर्णतम विकसित चेतन जो है प्राप्त होने का बाद आदमी का ख्याल आता है कि हरिभजन छोड़ के मेरा कोई दूसरा चिंतन है नहीं सिलो बैसदेव जी गोस्वामी तमाम वेद उपनिषद महाभारत 18 पुराणों का अंदर भागवत भी आता है सब हमारा सामने धर दिए लेकिन हमारा आकल नहीं होता कि हमको ये सब से क्या लेना देना कुछ विचार नहीं पैदा होता इतना ही अज्ञान का अंधेरा में डुबते जा रहे हैं इसीलिए गुरुजी का मंत्र में बोलते हैं अज्ञान ज्ञानांजन सला क्या चक्षुर तस्में से गुरु नम मतलब गुरुजी, गुरु वैष्णव का जरूरत है गुरु वैष्णव छोड़ के आपको ये दिव्य ज्ञान अपराकित ज्ञान किसी भी हालत से आपको मिलेगा नहीं इसका कंडीशन भी बता चुका मैं कई बार पिछले दिनों में तत्विद्धि प्रणिपाति न परिवेषण न सेवाया उपदीक्ष ज्ञानी नत्वदर्शिना तत्वदर्शी महापुरुष जो हैं वो आपको ये दिव्य ज्ञान उपदेश जरूर करेंगे लेकिन आप तक आपका, आपका तरफ से तीन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए वो तीन कंडीशन क्या है वो हमने बोला अभी भले परिप्रणिपात परिप्रश्नों और सेवा इसका बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा पहले कर चुका है फिर भी कह देते हैं प्रणिपात मतलब अनकंडीशनल सरेंडर हमको ठाकुर जी हमारा भर्ती कर देगे हमारा घर को सब हैं धन दौलत आए घर का कष्ट मिटे तन का जय जगदी से हरे ये तो बनियापन बनिया लोग तो ऐसा करेगा ये देव ये देव इसको भक्ति नहीं बोला जाता है ये भक्ति नहीं ये तो बिजनेस है वास्तव बात यह है कि उसमें कोई शर्त तो नहीं रहेगा आनंद ब्रह्मांडों का मालिक जगन्नाथ को प्रीति करना यह स्वाभाविक है लेकिन क्यों करता नहीं इसका क्वेश्चन हमारा सामने करते हैं महाराज क्यों करते नहीं और भगवान तो घार धक्का करके हमको भक्ति में लगा दे सकता इसका उत्तर थोड़ा ये है भगवान धक्का देने का भगवान भगवान का इच्छा नहीं है किसी को धक्का लगा के अपना भक्ति में लगाओ ये इच्छा नहीं क्योंकि जीवों का अंदर स्वतंत्रता दिया हुआ है उसको फ्रीडम दिया गया स्वाधीनता वो स्वाधीनता जीवात्मा का जो स्वरूप में है भगवान का स्वरूप में तो है ही है आज जीवात्मा का स्वरूप में भी स्वाधीनता लिबर्टी वो है भगवान चाहते हैं कि वो स्वाभाविक हमारा ओर आकर्षित होकर आए ये अच्छा है लेकिन धक्का लगा के उसको हमारा भजन में हमारा भक्ति में लगा दे ये उचित नहीं है ये ठीक नहीं होगा इसलिए भगवान किसी को आसन कहा भगवान किसी को जोर जबरस्थी करते नहीं दूसरा बात यह है कि बद्वावस्था में क्यों भगवान का ओर आकर्षित नहीं होता इसका कारण यह है कि जब देखो किसी लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है वो लोहे का टुकड़ा का सामने एक मैग्नेट चुंबक आकर्षक रख दिया गया लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि वो लोहे का टुकड़े को ये चुंबक आकर्षित नहीं करते मैग्नेट इसका कारण क्या है भले महाराज ये तो लोहे का है और इसको तो आकर्षण करना चाहिए था लेकिन क्यों नहीं हो रहा है भले इसका पीछे कारण है वैज्ञानिक बो लोग बोलते हैं कि ध्या, ध्यान से देखो उसमें लोहे का ऊपर जो है एक ठो तो, फेरिकाइड का एक तो, लेयर गिर गया अथक मरचा मर्च, जिसको बोलते हैं आयरन उसका ऊपर लाल लाल किस्म का एक तो पानी और एयर इसके द्वारा उसका ऊपर एक फेरिक ऑक्साइड का फेरिक ऑक्साइड का एक तो आवरण पड़ता है इसके द्वारा उसका आकर्षित होने का जो क्षमता है फेरिक ऑक्साइड का एक तो ऊपर में एक तो लेयर लग गया इसके कारण इसके कारण क्या हो रहा है नवला मैग्नेट इसको आकर्षण करना चाहिए लेकिन कर नहीं पाता यही कारण है माया का आवरण जीवात्मा को ऊपर पड़ गया इसके इस, इसी कारण भगवान का ओ जो स्वाभाविक जो खिंचावट है आपका अनुभव में नहीं आता है जो भी है भागवत का श्रीमद भागवत जी महापुराण को जो पहला श्लोक बताया था उसमें बैजदेव जी गोस्वामी तमाम दुनिया को हाथ फैला कर भुलाते हैं सब आओ हमारा सामने आओ सब आओ बैजदेव गोस्वामी जी सब जीवात्मा को बुला रहे हैं कि हमारा सामने आ जाओ और हम सब मिलकर सत्यम परम धीम ही वो परम वस्तु का ध्यान करे धीम ये बहुवचन लगाया गया अच्छा सब कोई को प्रार्थना कर रहे हैं स्वार्थी आदमी कोई अच्छा चीज को अपना लिए रख दे ऐसा कोई व्यवस्था इधर नहीं है वैष्णव जी तमाम दुनिया का मंगल चाहते हैं इसलिए सब कोई को बुला रहे हैं जो हमारा सामने आ जाओ और ये परम वस्तु का ध्यान करे के और महाराज ध्यान करे वस्तु का अब क्वेश्चन आ रहा है कि ध्यान करे आप जो बताए हूं आप पहले भी आप हरिकथा में बोल चुके हूं कि कलिकाल में हरि संकीर्तन छोड़ के ध्यान आदि नहीं चलेगा पहले बताए थे तेता युग में अलग चीज है कृतेजो विष्णु तेतायम जज तो मखोई और दापरे कल उद हरि कीर्तनाथ ये जो चार किस्म का स्पेसिफाइड भजन का प्रोसीड्योर इसका बारे में डिटेल चर्चा करने का समय नहीं है सत्य में एक लाख वर्ष आयु हुआ करता था उसमें दस साल बीस साल ध्यान भी लगा ले फिर भी उसका बस आसी साल का आसी हजार साल का उम्र बचा हुआ है और तेता युग में महाराज एक एक आदमी का उम्र रिड्यूस होकर दस हजार साल तक हुआ बारह हजार साल तक तो रामचंद्र जी खोदी राजत किए तो ऐसा होता ही है 100 साल का आदमी का उम्र है 120 साल 125 साल जगन्नाथ दास बाबा महाराज जिए हो ही सकता ये विशेष बात हो सकता है कभी कभी और फिर दापर युग में एक हजार साल का आयु हो गया एक हजार साल आयु दापर युग में और कलिकाल में महाराज 100 साल का आयु वो भी कोली बढ़ते चले हैं उसमें कोई ठिकाना नहीं एवरेज आयु तो 50 60 ऐसा ही घूमता फिरता है तो इसका कोई ठिकाना नहीं इतना छोटा सा आयु लेकर तुमने क्या करोगे इसमें कोई ठिकाना है नहीं क्या करोगे आप कौन सी मंगल करोगे ऐसे तो बचपन में लिखा पढ़ा आदि करते करते समय चला गया थोड़ा बहुत बड़ा हुआ जब युवक हुआ उसमें फिर नौकरी चाकरी धंधा का बाद उसके बाद शादी बस बुढ़ापा आ गया मर गया यही तो तुम्हारा जिंदगी है इसमें तो कुछ होता नहीं बनता नहीं ज्यादा तर ये जो सत्य में ध्यान का प्रोसीजर बताया इसमें उन लोगों में ताकत था प्योरिटी था ताकत था सब कुछ और दापर युग में जग जाग जगों का विधान किया गया और तेता युग में जाग का विधान किया गया और दापुर युग में यज्ञ पूजा आदि व्यवस्था है अकालिकल में इतना कमजोरी है आदमी बिना पानी बिना अन्य रह नहीं सकता दुर्बल आदमी है रोग शोक बीमारी से कातर है उसके लिए तो कुछ साधन संभव नहीं इसलिए भगवान ने करुणा करके इनको संकीर्तन में लगा दिया इसका मतलब ये मत समझो कि सत्व युग में दाप तेता युग में दापर युग में संकीर्तन का कोई दरकार नहीं है ऐसा मत समझो इन इन युग में जो व्यवस्था बताए हर युगों में ही संकीर्तन का प्रभाव सबसे ऊंचा है कोई भी जो सत चेता जावो कु भी युग में संकीर्तन का प्रभाव सबसे ज्यादा है ही है फिर भी यह सब साधन बताया कि अगर कोई संकीर्तन ना करे बाकी जो व्यवस्था दिया गया करे तो चलेगा लेकिन कालिकाल में विशेष रूप से संकीर्तन तो है ही है उसका लिए तो और शुक्राचार्यों का एक उदाहरण दे दे जब बलि महाराज का यज्ञ रुक, रुक गया था बली महाराज का यज्ञ रुक गया था बली बली महाराज ने बली महाराज को बामन देव ने बंधन में लाया सब कुछ हो गया बहुत सारे कहानियां श्रीमद भागवत जी महापुराण में आते हैं इसके बाद यज्ञों को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए शुक्राचार्य जी ने भगवान का पास प्रार्थना किया और भगवान का भी इच्छा है युग पूरा हो जाए ये तो भक्तराज है बलि महाराज तो शुक्राचार्य जी ने सुंदर बताया कि युग कैसे हुए युग तो नष्ट हो गया पकड़ा गया मन तो सब बंद हो गया अभी हल्ला मच गया शुक्राचार्यों जी ने तप सत्य युग में बताए मन तत छिद्यम तन ततश्छिद्यम देशो कालो समारहता सर्वम निश्चितम करो तब नाम संकीर्तन हे ठाकुर जी आपका जो संकीर्तन है ये संकीर्तन ही मंत्र का कोई डिफेक्ट हो गया तंत्र का कोई डिफेक्ट हो गया कुछ भी हो गया देश काल वस्तु का शुद्धि का भी प्रसंग आता है जरूर आता है क्योंकि वस्तु शुद्धि नहीं है तो ये यज्ञ हो नहीं पाएगा आप सुहा बोल के दोगे कि देवता लोग ग्रोहन नहीं करेंगे वस्तु तो शुद्धि नहीं है घी लाने जाओगे यज्ञ में चढ़ाने के लिए चर्बी लाए हो खाने के लिए जो घी लाते हो सब चर्बी है घी नहीं है भारत वर्ष में पूरा तमाम इंडिया में जितना घी का जरूरी है आवश्यक है विशुद्ध घी का सरकार से घोषित है अनाउंसड किया गया उनका थर्टी परसेंट भी हमारा बस का काम नहीं है सरकार से स्टैटिस्टिक्स दिया गया जो वास्तव घी शुद्ध घी तीस प्रतिशत भी हमारा हिम्मत नहीं है कि ये जो जरूरी है उसको दे तो हमारा क्वेश्चन है बाजार में जो मिलता है तो क्या घी नहीं है क्या है मिलावट है कहा करें ऐसा करके देखा जाए तो कलिक सत्य जो सत्य युग में हमारा बलि महाराज जी का यज्ञ में बताया गया था शुक्राचार्य जी किसी भी हालत का कमी है आपका घर में संकीर्तन में ऐ यज्ञ में वो संकीर्तन के द्वारा संकीर्तन वास्तव संकीर्तन नाटकबाजी नहीं है संत पहुंचा हुआ संत महात्मा का मुखारविंद से हरि कीर्तन चलते रहे वे संकीर्तन के द्वारा जितना किस्म का डिफेक्ट्स है मंत्रों का उच्चारण का मंत्रों का उच्चारण का है या तो देश काल का कोई डिफेक्ट्स आ गया कुछ भी हो गया सब कुछ आपका संकीर्तन के द्वारा ही परिपूर्ण हो जाएगा इसका बारे में भागवत में बताएगा सिल्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वाई पहुपा जी ने बताएं सप्तम परम धीम ये शब्दों के द्वारा आदमी लोगों का गलत फहमी हो सकता है कि बैसदेव जी ने तो बता दिया ध्यान करो तो आप क्यों इसे पीछे पड़ रहे हो इसका व्याख्या करते हुए ऐसे पहुपा जी ने बताएं ध्यान करने का मतलब आप क्या समझा सत्यजुग ध्यान का बात बोला प्रभुपात जी बोलते हैं हरि कीर्तन के द्वारा सबसे ज्यादा ध्यान होता है हरिकीर्तन के द्वारा हरि संकीर्तन के द्वारा जितना बारा जितना बारा जितना अच्छा ध्यान होता है उतना अच्छा ध्यान किसी भी हालत से हो नहीं सकता मेरा बात समझने का बाहर है आपका जब संकीर्तन करो हरिकथा बोलो तो आपका चिंतन भगवान का चरण में लगे रहेगा जैसे उद्धव जी उद्धव जी ने नंद महाराज को उपदेश किए आप चुपचाप भगवान का चिंतन करो तो हो जाएगा गोपियों का पास उद्धव जी उपदेश दिए क्यों आप लोग इतना दुख दुख दुख में डूब गए भगवान का चिंतन करो तो हो जाएगा तो गोपियों ने बोला ध्यान तो दूर की बात है तू तो कैसे कृष्ण को भूले ऐसा कोई रास्ता है तो बता मतलब आंखों खोल कर हमारा गौरी गुरुवर को जो है ध्यान लगा रहे हैं समझा नहीं मेरा बात ये तो आंखें मुत के जो ध्यान का प्रोसीडियो है वो तो ध्यान करते हैं लेकिन आंखें खोल के हमारा गुरुवर को ध्यान करते हैं क्योंकि उसका मन में हर वक्त श्याम सुंदर गोरंग महापू विराजित है उसको अलग से आंखें मोदने का दरकार नहीं है प्रोपाजी ने बताया कि संकीर्तन के द्वारा ही सबसे बड़ा ध्यान होता है और योगों का बाद जो तेता का आता है इसमें भी प्रोपा जी ने बताए कि जो जितना बड़े बड़े यज्ञ हैं राष्ट्रीय योग्य हैं, असमय यज्ञ हैं, कुछ भी है तमाम शास्त्रों का विचार ये हैं जे जितना सारे अस्मय यज्ञ राष्ट्रीय युग जो कुछ भी है उस समय में विधान अर्थात विधान दिया गया ये एक कर सकते हो यज्ञ लेकिन संकीर्तन भगवान का नाम संकीर्तन के द्वारा सबसे बड़ा यज्ञ होता है नाम यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ होता है और जो अर्चन है अर्चन कैसे करोगे कलिकाल में तबियत खराब है बीमारी है इसको लेकर अर्चन नहीं होता आपका मन, मन में काम बैठा हुआ है क्रोध बैठा हुआ है जब तक रहता है हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है तब तक वो व्यक्ति शाल को अर्चन नहीं कर सकता हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है जिसका अंदर में काम है वो अगर शाल को पकड़ लिया नहाने के लिए तो सालगान बोलता है कि आपको जैसे लगता है कि कोई छूड़ी देखे बल्लम है ना बल्लम देखे एकदम मर रहा है हमको मार रहा है पीट रहा है खून निकालता है हमारा सालगाम जी का कहना है हरि भक्ति विलास में सनातन गोसाई जी लिखे हैं जे अगर किसी का अंदर में काम है क्रोध है इसी अवस्था में अगर पूजन करे सालगाम का मंदिर में जो उसका द्वारा तो अर्चन होगा नहीं और फिर उल्टा हो जाता है और असुस्थ अवस्था में होता नहीं और किसी अंग का हानि हो जाए उसके द्वारा भी संभव होता नहीं मुश्किल हो जाता है ऐसा करते देखा जाए प्रोपाजी ने प्रमाण किए ये जन्मादश्य श्लोक का उधारी व्याख्या में प्रमाण किए जो संकीर्तन के द्वारा ही सबसे प्यारा सबसे ज्यादा आपका फायदा मिलेगा इससे ज्यादा फायदा कोई कभी नहीं मिल सकता काल जो श्लोक जो श्लोक दे के शुरुआत किया है आज भी वो श्लोक का टाच किया है क्यों भले उसका व्याख्या काल हो नहीं पाया वो श्लोक था क्या बच्चे हिरण्य कशिपू श्री महाराज जी का सामने प्रश्न रख दिया जो तू क्या अच्छा समझता है क्योंकि हिरण्य का सामने बालक ले आया उसका जो शिक्षक है शो और अमर को जो है दो ले आया पुत्र को हिरण्य के सामने राजा है हिरण्य सोचा कि कोई विशेष क्वेश्चन करे प्रश्न करे तो बच्चा घबरा जाएगा तो उसको बोले बड़ा बेटा कहने का मतलब है तू जो के आया है ऐसा तो नहीं बोला कुछ सीख के आया है बोलो तू जो सीखा है उसमें कुछ असली बता तो उसमें प्रहलाद महाराज सोचा कि तू जो सीखा है मैंने तो मात्री गर्भ में पहले सीख लिया गुरु नारद जी महा इनके सामने सीख लिया तो जब क्वेश्चन कर दिया कि तू अच्छा क्या समझता है ये क्वेश्चन जब कर दिया तो प्रहलाद महाराज जी खुल्लम खुल्ला बता दिया तत्साधु असुर वर्ज सदा मन सो दे बनम इस इस्लोक का थोड़ा व्याख्या सुन लो प्रहलाद महाराज कहने कह रहे हैं कि तत्साधु मन हे असुर वर्ज दे नाम हे असुर पिता एक छोटा पांच साल का बालक पिता को कैसे सम्मान दे रहा है देखो बोले तत्साधु मन हे हे असुर वर्ज दे नाम हे असुर वर्जो असुर कुलों में सबसे श्रेष्ठ है ऐसा डेजिग्नेशन ऐसा उपाधि दे दिया अबोले तत्साधु मन्ने हे असुर वर्जो दे अत देहोधारी मानव जाति जो है देहोधारी जो मनुष्य जाति हैं इनके लिए तो सोचते हैं कि ये सबसे बड़ा अच्छा है तत्साधु मन्ने हे असुर वर्जो दे नम सदा समुदिघ्न धिया असदगुरहा असद गुरु सोनीचर पकड़ लिया या तो मंगल खराब है तो बड़ा परेशान है एस्ट्रोलॉजर का पास दौड़ते हैं महाराज क्या किया जाए कुछ विधान कर दो बड़ा लस चल रहा है सब कुछ तो ये जो दौड़ धूप है उसके द्वारा की उनका जो ग्रह तारा है उसका जो विन्यास है उसके द्वारा तो एस्ट्रोलॉजी में है ही है एस्ट्रोलॉजर में वो चेंज होते रहते कभी खराब है कभी अच्छा है ऐसा समय जाता है तो प्रहलाद महाराज जी ने बताए कि ये जो परेशान है ये जगत का आदमी जो परेशान है इस बातों से कि हमारा शनिचर का गोह पकड़ लिया मंगल खराब है और महाराज हम कहा जाए ये जो विचार है सदा समिघन दिया, दिया मतलब अपना अंतरकरण में कोई सेटलमेंट है ही नहीं सेटलमेंट मतलब एकदम स्थिर अवस्था नहीं है हर वक्त उसका जो बेचैनी बने रहते हैं इसका दिल में इसका क्या समाधान है सदा औसत ग्रहों इसका चक्कर से चक्कर में पड़ कर जीवो का तो ऐसा ऐसा हालत होते रहते हैं और इसमें हम समझते हैं औसत गृहहात्पातम हित्वा मतलब त्याग करके त्पातम गृह अंधकूपम अर्थात ये जो अंध ये जो गृह है आपका घरवार जो है जिसमें घर गृहस्थी बैठा को बड़ा मजा मोज ले रहे हो इसका बारे में बताया कि अंधकूप है ये अंधकूप है इससे निकालना संभव नहीं है तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये अंधकूप से किसी भी हालत से छुटकारा लेकर हम चाहते हैं कि बनम गरिमा श्रय बन में चले जाओ जाके हरिचरण का आश्रय करो बोल रहे ना अब बन जाने का क्या मतलब है बन में चले जाओ बोला तो हम मठ मंदिर छोड़ के सब बन में चले जाए यही तो माने आएगा आम आदमी तो ये सोचेगा प्रोलाद महाराज जी कहते हैं कि किसी भी हालत से ये संसार कूप से कूप में पड़ा हुआ जीव किसी भी हालत से इसे निकाल कर और निकाल के जंगल में जाए आर वनम गत यद हरिमाश्रय हरिचरण को आश्रय करे इसमें विशेष बात होता है कि कलिकाल में आदमी चंचल है ये वन में जाए तो बन में जाके तो स्थिर नहीं होगा क्योंकि चंचल मन लेके बन में जाए कि मंदिर में जाए जहां भी जाए मन तो चंचल ही रहेगा तो इसमें कैसा बात बोला प्रहलाद महाराज जी इसमें समाधान क्या है चंचल मन को लेकर जहां भी जाओगे सरव रिपु जिसका बस में नहीं है काम क्रोध लोभ मोहम मधुमाश्चर्य सौरोपु जिसका बस में नहीं है वो कभी भी महात्मा वास्तव महात्मा बन नहीं सकता और जिसका स्वरूपी बस में है वो मंदिर में रहे या घर में रहे कहा भी रहे उसका लिए कोई समस्या नहीं जैसे जनक महाराज जी प्रहलाद महाराज धुब महाराज सब क्या किया रंथी किया ना जड़ सारे अपना स्वरूप बस में था इसका बारे में कल समय हो तो हम चर्चा करेंगे उसमें ब्रह्मा जी महाराज अपना पोता प्रिय व्रतो कितना है प्रिय व्रतो के कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं सब एक साथ करे तो अच्छा नहीं है प्रिय को सुंदर बता रहे हैं जब तक तुम्हारा इंद्रिय बस में नहीं है बेट तुम तुम अगर जंगल में जाओ तो वहां भी तुम्हारा परेशानी है काल इस विषय में चर्चा करें आज विशेष बात होता है कि प्रहलाद महाराज जी बनम गत हरिमा श्रैद बोला इसका क्या समाधान है बनम गतह हरिमा श्रैद इसका बारे में भगवान श्री कृष्ण एगारोहा स्कंध में खुल्लम खुल्ला बता दिया उद्धव को बन में जाने का मतलब क्या है इसका उत्तर प्रहलाद महाराज जी हमारा उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण दे दिए दिएवास में बनम तु सत्म वासम राजसम ग्राम उच्चते तामसम दूत सदनम ऐसा मन निकेतन तू निर्गुणम इसका उत्तर दे दिया उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने बताया देखो वन का मतलब है सातिक वास संत महात्मा के बीच में रहकर हरि संकीर्तन में व्यस्त रहो जैसे ब्रह्मा जी दसमस्क ने बताया क्या बताया जो हम क्या चाहते हैं बोले स्थानी स्थित श्रुतिगता मनोवीर जो श्लोक है इन्हें इसमें स्थाने स्थित ये जो शब्द है इसका व्याख्या विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने किए हैं कि ब्रह्मा जी का कहने का मतलब है जो साधुगम साधुगण सकाशे स्थिति भले कायम वक् के द्वारा संत महात्मा का सामने हम रहेंगे क्योंकि संत महात्मा का काम ये है हरि संकीर्तन करना इसमें हमारा सुजोग हो जाएगा हम संकीर्तन में व्यस्त रहेंगे और हमको किसी भी किसम का प्रॉब्लम समस्या सताएगा नहीं ए? दो बोला एवं आत्मकृतम हृद बाग बीर विदधन नमस्ते ये जो श्लोक है ये सब श्लोकों का सब व्याख्या होना चाहिए एक एक दिन कभी प्रसंग आएगा तो बताने का कोशिश करूं अभी यह प्रश्न आता है जे जब सर अपना बस में नहीं है उसको लेकर जंगल में जाओ तो कोई समस्या का समाधान नहीं होगा अगर खुदकुशी करोगे समस्या का समाधान नहीं होगा समस्या का समाधान हरिभजन में है उसमें इधर बताया भगवान श्री कृष्ण जी जो बनम तु सत्यम वासम अतः साधु संघ रहकर हर वक्त हर, हर संकीर्तन में रहना इसको ही हम वन में वनवास हम सोचते हैं हम बताते हैं और राजस वास ग्राम में वास ग्राम में आकर रहो संतों का बेस बना दे ग्राम में रहो ज्यादातर सुविधा मिलेगा ये सब चक्कर में तो उसका ग्राम वास हो गया और दूत जहां जुए अलग अलग किस्म का जुए चलते रहते हैं वहां तो तामस बास हो गया ना और हमारा मठ मंदिर जो है हमारा धाम में जो व्यवस्था है रहने का मन निकतनम स्तु निर्गुणम निर्गुण मतलब प्रकृति का जो तीन गुण जो है सत्रज सतरजतम जिसके द्वारा ही आपका इतना समस्या फैले हुए हैं ये तीन गुण का कोई उपस्थित नहीं हो सकता धाम में अगर वास्तव धाम में वास करो तो उसमें आपका त्रिगुण का कोई धक्का आ नहीं सकता भगवान निर्गुण है यह शंकर जी का धाम है भगवान श्री कृष्ण का ही भजन के लिए बताया ये श्लोकों में दो एक जो चर्चा किया सब भगवान श्री कृष्ण का भजन खा अब हम आज का विशेष स्थिति है श्री शंकर भगवान का थोड़ा तत्व को सामने राख दे तो आपको थोड़ा कंपैरेटिव स्टेटमेंट आ जाएगा क्यों भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए और भगवान शंकर भगवान का तत्वों के बारे में बताने चाहिए तो बहुत समय लगेगा लेकिन भोले भंडारी इसका थोड़ा गुणावली हम बताएंगे थोड़ा का, थोड़ा कहानी बताएंगे भागवत से दो चार जगह से ब्रह्म संहिता में बताएगा इस बारे में हम बाद में, में चर्चा करें करेंगे शंकर भगवान का तत्व क्या है इसका बारे में डिटेल डिस्कशन बहुत दिन लगेगा हम आज उनके थोड़ा महिमा को सामने रख देंगे और वो भगवान का साथ उसका संबंध क्या है और शंकर भगवान को हम जो प्यार करते व्रत रखते हैं किस हिसाब से रखते हैं समाज के आदमी कैसा हिसाब से भगवान को शंकर भगवान को प्यार करते हैं इसमें क्या कंजूसी है ये सब थोड़ा चीज हम बताने का कोशिश करेंगे ब्रह्म संगीता कोई साधारण किताब नहीं है पहले भी बता चुके ब्रह्मा जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो अनुभव मिले थे ये अनुभव को ही सामने रख दिए ब्रह्मीता का नाम ब्रह्म संगीता का बहुत सारे अध्याय है लेकिन पंचम अध्याय हमारा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कीपा करके हमारा सामने पेश किए समाज में तमाम दुनिया को आज मिल गया वहां एक श्लोक आता है खीरम दधी विकार योगात संजा यते नतः पृथकू जम उपी सोपित गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामी श्लोकों का विचार सुनो ठीक से श्लोकों का दाने तो समझ में नहीं आएगा हम थोड़ा बताने का कोशिश करें फिर कुछ असली जगह हो तो वहां थोड़ा कुल्लम कुल्ला और बताएंगे क्षीरम जता दधि विशेष विकार जोगा संजा यते न ही तथा पृथकअस्थ हेतु यहां बताया गया कि जैसे गोमाता का दूध दूध है ना आपके पास और दूध को क्या करते हैं दूध को दही बनाना है तो क्या करते हो दूध में थोड़ा दही थोड़ा सा देके उसको गर्म करने बाद के बाद दूध दही देके उसको लगा के ढक्कन दे देते हो आज सुबह में आके देखो वो तो दही बन गया है ना खीरम जता दही विकार विशेष जो गजा नहीं तथा पृथक स्थित हेतु और दूसरा कोई कारण नहीं ऐसे तो होता दादी अजतम उपी सोपर्जा जो भगवान गोविंद है जिसका बारे में अंतिम पंक्ति में हमने बताया गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामी ये गोविंद जी जो है ये जो गोविंद जी जो है इनका ही वंदना किया गया गोविंद मादि पुरुष हम तमाम भजाम हम वो गोविंद देव को भजन करे शंकराचार्य भी वो बोल के गया काल भी उठाया था भजो गोविंद भजो गोविंद गोविंद भज मूरमते गोविंद भजो मूरमते ऐसा संप्राप्ते काले नहीं नहीं रक्षती करने वज गोविंद वय गोविंदम गोविंदम वजो मुर संप्राप्ते सन्नत काले जब मौत का बारी आ जाएगा तब तो पोता पोती को भुला के कुछ फायदा नहीं होगा अब <laughs> बताया इधर संप्राप्ति सनहित काले नहीं नहीं रक्षती डूंक्रियोकरण तुम्हारा व्याकरण का विसर्ग अनुस्वार कहा सप्तमी विभक्ति है कहां <laughs> सोष्ठी विभक्ति है कुछ नहीं होगा ये सब कुछ नहीं होगा जब तक भगवान का चरण में प्रीति नहीं करोगे तो मरोगे कुछ नहीं होगा कान खोलकर सुन लो खूब करो पोता पोती ये वो सब करो अंतिम समय में अकेला सब छोड़ के जाना पड़ेगा वो बोलने का समय गा देते हो लेकिन अनुभव में उतारता नहीं बस बातें करने में लग जाता है क्या कथा सुन के क्या फायदा है उसको हिसाब बताते हैं महाराज ये हैं तो शंकराचार्य जी खोद बताए व्याकरण पढ़ के भी कुछ फायदा नहीं है कुछ भी करो और देखो दख जी क्या किया था उसका नाम दख क्यों पड़ गया था दख का अंग्रेजी माने है एफिशिएंट एफिशिएंट दख का मतलब एफिशिएंट किस बात में किस बात का एफिशिएंसी महाराज बोलो कर्म कांड में गृहस्थी में कर्मकांडी में एफिशिएंट दैट्स वाई इसका नाम पड़ गया क्या दक्ष है कोई नहीं जानता और उन्होंने शंकर या सा भागवत प्रिय इनको अपमान किया था इसका प्रसंग हम उठाएंगे फिर दो एक भागवत का कहानी बताएंगे हमारा वाणी का विश्राम देंगे यहां श्लोकों का तात्पर्य है ऐसे दूध के स्वाद आपका दधी योग करने का बाद रख दो तो वो धीरे धीरे पूरा दूधी बन जाता लेकिन वो तो है तो दूधी था दूध के साथ दही योग किया तो लेकिन है तो दूध दूधी तो था लेकिन दूध से दही हुआ है आपको अगर बोले महाराज क्यों आप दही किया हमको दही से फिर दूध बना दो तो संभव है कोई अगर बोले हमको दही नहीं चाहिए हमको दूध चाहिए दही को फिर दूध बना दो संभव है कभी संभव नहीं ऐसे प्रमाण दिया ब्रह्म संहिता में जैसे खीर दही का संयुक्त होकर ऐसा विकार बनकर दही बन गया ऐसा ही भगवान श्री कृष्णो यब कभी जरूरत पड़ता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बनकर सृष्टि स्थिति और पालन ये काम कर हैं भागवत में सब विचार है अब ये शंकर भगवान का बारे में जो तत्व है इसको बहुत टाइम लगे ब्रह्मा जी का जो तत्व है इससे कई गुना ऊपर शंकर भगवान का तत्व जो है वो ब्रह्मा जी का तत्व का बराबर नहीं है ब्रह्मा जी का तत्व से बहुत ऊंचा। ब्रह्मा जी डरते हैं शंकर जी का जो तत्व है इतना पावर है इसका बारे में बताऊं ब्रह्मा जन्म कैसे होता है शंकर रुद्र कब होता है कैसे वो बहुत सारे विचार हैं अभी शंकर भगवान बड़े भोले वाले हैं भागवत का ही विचार है निम्नगानम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा वैष्णवानम यथा शभु पुराणानम तु ईदम भागवतम यह हमारा नहीं भागवत का श्लोक है निम्न गवानम यथा गंगा जितना नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है देवाना अच्युतो यथा जितना देवता का भी अर्चन कर लो पर देवता पर देवता देवता नहीं है देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ है वो क्या है पर देवता उसका नाम है अच्युत कृष्ण गोविंद ये श्रेष्ठ है और वैष्णवों में शंकर भगवान से बढ़कर और कुछ नहीं है शंकर भगवान सबसे श्रेष्ठ है वैष्णवानम यथा शंभू वैष्णवानम यथा शंभू इसका ऊपर नहीं अब प्रश्न आएगा कि महाराज नदियों में जमुना नदी तो सबसे बड़ा है झगड़ा आएगा इसका उत्तर यह है कि जमुना को जमुना नदी को ये गिनती में नहीं लाया गया क्यों जमुना तो गोलोक है जमुना का स्थान है गोलोक में तो जमुना का साथ ये बाकी नदियों का कोई तुलना का हो ही नहीं सकता जैसे जितना सा तीरथ है वृंदावन को तीरथ बोलो तो अपराध होगा ये तो भगवान का धाम है स्वयं भगवान कृष्ण का आबास भूमि है लीला क्षेत्र है तो इसको मर्यादा रखना चाहिए तो वैष्णवानम यथासम्भ इसमें प्रश्न आता कि क्या आ, हमारा वृंदावन का ब्रज हमने तो पढ़ा है भागवत में वैष्णव लोग बोलते हैं गोपियों से बढ़कर कोई तो नहीं है ब्रजवासियों से बढ़कर भगवान का भक्त है फिर वही बात आ गया कि वृंदावन गोलोकधाम का अंदर में जो चीज है उसका साथ ये सब तुलना हम जोड़ते नहीं भागवत जोड़ा नहीं इसीलिए बोला वैष्णवानम यथासम्भ वैष्णव जो है वो तो भगवान का अलग विचार है तो वैष्णवान यथा संभु इनका दो एक कहानी हम बता दें इसमें पता चल जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण का भजन कैसा करना है और चैतन्य भागवत में हमारा बताया हुआ चैतन्य हम आपको खुद बताते हैं जो हमारा शंकर को भजन नहीं करते जो शिव के शिव को भजन नहीं भजन को शिव को प्यार नहीं करते पूजा नहीं करते वो मेरे को क्यों पूजा करता है चैतन्य महाप्रभु का बात है वृंदावन दस जे तो सिप के ना पूजे से मोरे पूजे कैनो ऐसा बंगला में है सब लिखा शंकर भगवान का एक भक्त तो आया था नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु का तबका लीला था गौरांग महाप्रभु घर में तो उस टाइम में जब शंकर का भक्त आया तो चैतन्य महापो गौरंग महा क्या किए छलंग लगाकर उसके कांत पे चढ़ गया और चढ़ के जो हल्ला मचा रहे शंकर का नाम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तो ये सब देख के पता चलता है कि शंकर भगवान का स्थिति क्या है जो भी है आप देखो भागवत में एक आता है ब्रिकासुर का प्रसंग बहुत सारे प्रसंग आता है दो उठाएंगे ब्रिकासुर नामक शकुनी नंदन उन्होंने पाता कर लिया नारद जी का पाल नारद जी को पूछे कि देखो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में किसका जल्दी जल्दी प्राप्ति हो सकता मने आम जल्दी भजन करे तो प्राप्ति हो जाए तो नारद जी ने बोल देखो इन तीनों में शंकर ज्यादा आशुतोष उसका नाम है भजन करो तो जल्दी तुष्ट हो जाता बोले ठीक है उसका जानकारी लेकर उन्होंने क्या किया अलकानंदा का किनारे में जाकर केदार क्षेत्रों में बैठ गया भजन में और ऐसा तपस्या किया बिना पानी बिना भोजन तो उसके बाद भी शंकर भगवान का दर्शन नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया आत्म मतलब अपना शरीर का जो मांस है मांस है इसको आग में आहुति देना शुरू कर दी। शंकर भगवान का नाम जब ऐसा कर दिया तो शंकर भगवान को रहा नहीं गया तो आके उसका हाथ पकड़ लिया धुरझटी बोले अरे बेटा मर क्यों रहे हो क्या चाहिए बताओ बोले महाराज हमको बर चाहिए तो बर ले लो क्या बर चाहिए आपको और शंकर भगवान के कृपा के द्वारा जब स्पर्श कर लिए हाथ को रोका क्योंकि वो अंतिम में अपना गला को काट कर आग में फेंक देने का चक्कर में था तो शंकर आगे हाथ को पकाले बेटा रुक जा ऐसा क्यों कर रहे तो उस टाइम में बोले क्या चाहिए बोले वर चाहिए कौन सी वर चाहिए बोला महाराज हमको ऐसा वर चाहिए कि जिस जिसका सर पर हम रख हाथ रख देंगे वो जल के खाग हो जाएगा शंकर ने बोला ये भी कोई वर हुआ कितना सारे मांगने का चीज है मंग लिया ऐसा कि जिस जिसका सर पर मैं मैं हाथ रख दूं तो जल के भस्म हो जाए तो बोले ठीक है चल दे दिया ये बार शंकर भगवान तो देते ही है और देने का बाद क्या किया वो क्या किया बोले ये ब्रिकासुर ने शंकर भगवान को ही परीक्षा करने के लिए उसका पीछे दौड़ा शंकर भगवान का सर पर हाथ रखने के लिए जब बाबा ने दौड़ा भोले भंडार एकदम दौड़ लगा अरे क्या कर रहा है मेरा माथे पे हाथ रखने का अरे रुको हम परीक्षा करेंगे तुम्हारा माथ में अरे ओ दौड़े दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया जहां जहां दौड़े तो भी दौड़े तो बचने का उपाय नहीं है तो ठाकुर जी को शरण किए भगवान को भगवान आप तुम ही शरण हो बचाओ मेरे को ये और तो मेरे को मार डालेगा हमने तो बर दिया है ऐसा तो ठाकुर जी क्या किया बटुक बामन छोटे से एकदम बनकर प्रोकुट हो गए अरे शकुनंदन क्यों दौड़ रहे हो अपना शरीर देखो कितना सुंदर तुम्हारा शरीर है शरीर को तुम बेकार बाजी में लगा दियो दौड़ रहे क्यों क्या बात है बोलो अरे अभी टाइम नहीं है अरे टाइम ना बता के तो जाओ ये भी तो हो सकता है मैं कुछ समाधान निकाल दू बोले महाराज क्या बताए कि ये दौड़ रहा है देखो वो मेरे को बर दिया है कि जिसका माथे पे हम हाथ रख दूं मर जाए जाये, जल जाएगा तो हम उसका माथे पे रखने गया तो दौड़ दिया बोले तुम भी बेकूफ हो बोले क्यों बोले तुम जानते नहीं हो शमशान में रहता है कि भूत पेतों का साथ उसका बातों का कोई ठिकाना है जानते नहीं हो बोले हाँ वो तो जानते हैं है वो उसका बर का कोई वैल्यू है तुम दौड़ रहे हो पीछे तुम्हारा अपना सर नहीं है तुम दे, देख नहीं सकते झूठा का का तो भगवान का बातों में आ गया भगवान का माया में अपना ही स्वर पे हाथ रख दिया और जल के भस्म हो गया तो भगवान का माया ऐसा है सा तो शंकर भगवान जभी जबी, जबी समस्या हुआ तो किसका भगवान का शरण लिया इधर देखो दख योग्य जो हुआ दख क्या है प्रजापति है ब्रह्मा जी ने उसका एक ऊंचा पद दे दिया कि जगतवासी जितना है वो प्रजापति है सबका तो इसके द्वारा इसका दिल में बड़ा अहंकार आया क्योंकि बड़ा पद मिल गया तो अहंकार तो आएगा उन्होंने जब एक सभा में आया तो सभा में जितना सारे देवता लोग बैठा हुआ था पहले से उठ के खड़ा हो गया दखो पधारे हैं दखों को देखकर सारे खड़ा हो गया लेकिन एकमात्र शंकर और ब्रह्मा खड़ा नहीं शंकर भगवान खड़ा नहीं हुआ तो शंकर भगवान खड़ा क्यों नहीं हुआ इसका भी तत्व है तो दख का मन में बड़ा भारी अभिमान हुआ कि ये तो संबंध लगता है मेरा जमात मेरा बेटा का बराबर शिष्यों का बराबर उसका बुद्धि तो खराब है तो इन्होंने बोलना शुरू किया देखो ये उठकर खड़ा नहीं हुआ बाकी सारे खड़ा हो गए इसका कितना देखो ये तो मेरा लगता है हमारा शिष्य शिष्य जैसा है वो खड़ा होकर सम्मान नहीं किया बो बड़ा गाली दिया और गाली दे उधर से निकल गया उसके बाद दक्ष युग बहुत सारे कहानी है इसमें भी क्या है शंकर भगवान का तत्व का प्रकाश होता है शंकर भगवान ने देवी का पास सामने साफा बोल दिया देवी हमने खड़ा हुआ था लेकिन मन ही मन खड़ा हुआ था जिसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित है उसको खड़ा होने का दरकार नहीं होता जि, जिसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित है सर्वभूतों में भगवान को दर्शन करते हैं उसको खड़ा होकर खड़ा होना जरूरी नहीं है इसलिए शंकर भगवान ने सम्मान किया है मन का अंदर लेकिन वो देखा नहीं इसके साथ दे दिया दक्ष यज्ञ हो गया उसका बाद शंकर भगवान का पास जब सब देवता लोग आए ब्रह्मा तक भी मनाने के लिए उस टाइम में उसका अवस्था देखो शंकर भगवान ने बोले ब्रह्मा जी ने बोले देखो ये सब क्षमा कर दो जो हुआ है सो हुआ है तो उस टाइम में बताएं कि हम इन लोगों कोई दोष पकड़ते ही नहीं क्योंकि इनका तो परमांशु अवस्था है भले इनके दोष हम पकड़ते ही नहीं लेकिन ये शास्त्री देने को देना जरूरी हो गया क्योंकि समाज संसार में मर्यादा हानि क्या होता है इसका कोई सबक ना सिखाए तो इसको अक्केल नहीं होगा इसलिए हमने दुख जो जोगोवाद जो भी है जोगा पूरा करो आगो वही जोग्गो वही क्या विष्णु जोग क्या है जोगो मतलब विष्णु तो हर हालत में विचार करके देखो हम लोग जो हम लोग जो भगवान शंकर का पूजन करते हैं किस हिसाब से करते हैं कि ये भगवान का गुणमया बता और ऐसा इससे बढ़कर भक्तो हो ही नहीं सकता भगवान शंकर का कीपा के द्वारा हजारों हजारों उदाहरण है भक्ति मिला है यहां तक कि शास्त्रों में किसी भी महाभारत या किसी भी शास्त्रो को खुलो उसमें देखो पल पल में आएगा शंकर उवाचो शिव वाचो है ना मंत्र को भी निकालो तो उसमें देखो कि हर पल पल में आएगा क्या आएगा शिव वाचो शंकर उवाचो तो ये जगत गुरु है ये इसका चरण में भक्ति प्रार्थना करना ये जरूर भक्ति देंगे लेकिन आम दुनिया का जो पागल आदमी है इनके लिए तो ये क्या करता हैं, दे है। क्योंकि है तो आवरण है ना उसका तमग का बाहर में आवरण है अंतर में तो वैष्णव श्रेष्ठ हो इसका ऊपर नहीं है तो शंकर भगवान का पास भगवान के चरण में भक्ति प्रार्थना करना भोले बाबा का पास कुछ भी दुनियादारी का चीज मांगो तो तो दे देंगे लेकिन ये फांसी का फंदा बन जाएगा आपका लिए सोच के रखना ज्यादा बोलने का समय नहीं है ये दोनों हमने साइड बाई साइड चर्चा किया तो आपको कम से कम ये समझ में आए कि भगवान का ही आराधना का विधान दिया गया क्योंकि शंकर भगवान खोद अपना जवान से क्या बोला पार्वती देवी को आराधना नम विष्णुर विष्णु आराधना परम तस्मात देवी भी समर्चनम विष्णु आराधना का ऊपर कुछ नहीं हो सकता और उससे भी अगर ज्यादा कुछ है तो इनके भक्तों का आराधना करो तो आप जल्दी मालामाल हो जाओगे आप भोले बाबा भी भोले भंडारी किसका भंडारी है किस खजाने का भंडारी है प्रेम भक्ति का भंडारी है कि माल कुछ माल मांगोगे हमको ऐसा दे दो शंकर जी को जब पानी चराया और दे दिया कुछ दूध का धारा दे दिया बोलो हमको कुछ दो ऐसा नहीं करना बांचा बांछा कल पुरक्ष पथितान पावन भ्यो वैष्णव भियो नो